यथार्थ शरणागति उन्होंने हनुमान जी से कहा तुम जान हूँ कपिमोर स्वभाव हनुमान तुम मेरा स्वभाव जानते हो बस यह प्रमाण पत्र भगवान से मिलना अत्यंत कठिन है भगवान का प्रभाव जानने वाले बहुत हैं भगवान का विधान जानने वाले भी बहुत हैं पर भगवान का स्वभाव जानना तो अत्यंत कठिन है इसका अभिप्राय है कि किसी व्यक्ति का नाम सुने, उसकी कोई रचना पढ़े उसके विषय में सुने तो आपको उसके प्रभाव का परिचय मिलता है पर स्वभाव का परिचय तो तब मिलता है जब आप उसके अत्यंत अंतरंग हो जाएं। पर प्रभु ने कहा कि हनुमान तुम तो मेरे स्वभाव को जानते हो अगला वाक्य प्रभु ने कहा भरत ही कछु अंतर काओ क्या भरत और मुझ में कोई रंच मात्र भेद है भगवान राम और भरत देखने में भी रूप रंग में एक जैसे हैं दोनों को देखकर पहचानना कठिन होता है कि राम कौन है और भरत कौन है प्रभु ने यही कहा कि मुझ में और भरत में कोई भिन्नता नहीं है अब इसको यदि तात्विक संदर्भ में वेदांत के दृष्टि से विचार करके देखें तो वहाँ वर्णन यही किया गया है कि ब्रह्म और जीव तो वस्तुतः तत्वतः एक ही हैं दोनों में रंच मात्र कोई भेद नहीं है तो भेद स्वीकार करें कि अभेद स्वीकार करें क्या माने प्रभु तो कह रहे हैं कि भरत मुझसे अभिन्न है यह कहने के बाद प्रभु ने श्री भरत की ओर देख उनसे कहा भरत संकोच की आवश्यकता नहीं है तुम्हारे मन में यदि कोई संशय है कोई भ्रम है तो बताओ मैं उसका समाधान करूंगा। उस समय भरत जी ने ऐसी भाषा का प्रयोग किया जो उनके मुख से कभी किसी को सुनने को नहीं मिलती थी श्री भरत जी ने यह कहा प्रभु संशय और भ्रम मुझ में, जागृत की बात क्या है स्वप्न में भी मेरे जीवन में कोई संशय कोई मोह कोई भ्रम नहीं है क्या ये वही भरत हैं जो कहा करते थे मोहि समान को पाप निवासु जही लग सी राम बन बासु मेरे जैसा कोई पापी नहीं जिसके कारण श्री सीता राम जी का वनवास हुआ ऐसा कहने वाला आज कह रहा है न मोहि संदेह कछु सपन हु प्रभु मुस्कुराए चलो आज तो वेदांत की भाषा बोल, बोला भरत लेकिन आगे भरत जी ने उसे मोड़ दिया भरत जी ने जब यह कहा तो इसका तात्पर्य यह था प्रभु आप जब अपने श्रीमुख से कह रहे हैं कि भरत में और मुझ में कोई भेद नहीं है अभिन्न है और अगर मैं कहूँगा कि मुझ में शोक मोह संदेह है तब उसे आप में भी माना मान लिया जाएगा इससे तो आपका अपमान होगा लेकिन तदनंतर एक वाक्य जोड़ दिया क्या बोले साधना का तत्व सर्वदा यह है जो बात कल आपके सामने कही गई थी वैसे तो आज सभी ग्रंथ सुलभ हैं सभी प्रकार के प्रवचन सुलभ हैं ठीक है लेकिन इतना होते हुए भी जिसका जो अधिकार है वही मानकर चलना उसके लिए उपयोगी है यह बात जब तक साधक नहीं समझ लेता तब तक उसके पतन की आशंका सदा बनी रहेगी वह तत्वतः अभिन्न इस बात को बुरा से बुरा व्यक्ति भी दोहरा सकता है कितना सरल सा वाक्य है एक बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है जिसमें कहा गया श्लोकार प्रवक्ष्यामी यदुक्तम ग्रंथ कोटि भी यह दावा किया गया कि करोड़ों ग्रंथों में जो कहा गया है उसे आधे श्लोक में मैं कह रहा हूं क्या उन्होंने कहा बस एक वाक्य है जीवो ब्रह्म नापरह जीव साक्षात ब्रह्म है उससे भिन्न नहीं है अब लीजिए करोड़ों ग्रंथ पढ़ने की क्या आवश्यकता है एक वाक्य आ गया और उस वाक्य को सरलता से दोहरा सकते हैं पर उस शब्द को दोहरा देने के बाद भी सचमुच उसकी अनुभूति हो रही है क्या